रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक इक्कीसवां भाग उनकी प्रसिद्ध कापियों की शुरुआत जिनमें वे गणित के सूत्र लिखते थे इसी काल में हुई बाद में ये नोटबुक्स ऑफ रामानुजन यानी रामानुजन की कापिया के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई रामानुजन का अंकों से विशिष्ट लगाव था हर परमेय संख्या उनकी अभिन्न मित्र थे। ठोस प्रमाण देने की उन्हें कभी जरूरत महसूस नहीं हुई जो पाश्चात्य गणितज्ञों की विशिष्टता थी उनकी मेधा एक सहज ज्ञान युक्त मेधा थी वे एक छलांग के के बाद सिर्फ प्रश्न का अंतिम हल हल लिखते थे, मगर उस हल के चरणों को लिपिबद्ध करने की उन्होंने कभी परवाह नहीं की गणित्ञ दो पीढ़ियों से उनके प्रतिपादनों के हल खोज रहे हैं आज भी वे इस कार्य में पूरी तरह सफल नहीं हो सके हैं रामानुजन अब बीस साल के हो गए थे रिश्तेदारों की निगाह में वे आलस्य थे और अपने ही दुनिया में खोए रहते थे रामानुजन की मां ने उन्हें जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए पुराना भारतीय तरीका अपनाया उन्होंने रामानुजन की शादी करने का फैसला किया उन दिनों बड़ों का आदेश मानने का रिवाज था इसलिए रामानुजन ने 14 जुलाई उन्नीस को अपने से 11 साल छोटी जानकी अमर से विवाह किया शादी के बाद रामानुजन परिवार चलाने के उद्देश्य से नौकरी खोजने के लिए मजबूर हो गए 1912 में उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के लेखा विभाग में क्लर्क की नौकरी मिली वहां के प्रमुख लेखापाल नारायण राव एक गणितज्ञ थे पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष सर फ्रांसिस स्प्रिंग और नारायण राव दोनों ने रामानुजन की गणितीय प्रतिभा में खूब दिलचस्पी ली रामानुजन ने अपने कार्य को मूल्यांकन के लिए इंग्लैंड के गणितज्ञों को भेजा पर रामानुजन के पास कोई औपचारिक नहीं थी इसलिए किसी ने भी उनके नाम को गंभीरता से नहीं लिया और आमतौर पर उनके पत्रों की उपेक्षा की 1913 में रामानुजन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के प्रख्यात हार्डी को एक रोचक पत्र लिखा पत्र में रामानुजन ने बिना किसी प्रमाण के 120 गणितीय प्रमेय हार्डी को भेजी मैंने इस तरह का कुछ भी पहले कभी नहीं देखा था हार्डी ने बाद में लिखा यह जानने के लिए उनकी एक झलक ही काफी थी कि वे किसी अव्वल दर्जे के गणितज्ञ की ही लिखी हुई हैं उनका सच होना अनिवार्य था क्योंकि अगर वे सच नहीं होती तो उन्हें महज कल्पना द्वारा रच पाना असंभव था हार्डी पर रामानुजन के पत्र का गहरा असर हुआ और उनके ही प्रयासों से रामानुजन आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज पहुंचे शुरू में रामानुजन के धार्मिक परिवार ने उनके साथ समंदर पार करके विदेश जाने पर आपत्ति जताई कुछ लोगों के अनुसार रामानुजन की मां को ये एक सपना आया जिसमें नामगिरी देवी ने उन्हें अपने बेटे के रास्ते में रोड़ा नहीं बनने का आदेश दिया उसके बाद परिवार का मिजाज नरम पड़ा और 1914 में रामानुजन चौदह में रामानुजन उनके अनुसंधान ने जोर पकड़ा और उन्होंने संख्या सिद्धांत, और असीमित आदि विषयों में अनेक रोचक हल प्रकाशित किए 1917 में उन्होंने हार्दिक के साथ मिलकर पूर्णांक के विभक्तिकरण के एक सूत्र की रचना की हार्डी रामानुजन नाम से प्रसिद्ध यह सूत्र गणित के दुनिया में एक असाधारण सूत्र माना जाता है रामानुजन अपने काम में रहस्यमयी चिन्हों और सूत्रों का समावेश करते थे जो उसे विशिष्ट बनाता है उनका मानना था कि नामगिरी देवी सपने में उनके काम को दिशा और प्रेरणा देती है